पृथ्वी को धन्य कर रहा है लक्ष्मी समर्पित कर रहा है की भूमि के कारण पृथ्वी धन्य और वृंदावन की भूमि के कारण श्री भारतवर्ष जो है वो परम धन्य होकर के बनाएंगे तो वृंदावन सखी भोबो कीर्ति। श्री वृंदावन जो है वह पृथ्वी को कीर्ति प्रदान करने वाले वृंदावन उनको लेकर के कई तरह की व्याख्या की वृंदावन किसे कहेंगे वृक्ष धातु जो है वो संस्कृत में आती है वरण करने के अर्थ में चुनने के अर्थ में जिसको राधा रानी ने चुन लिया है ऐसे समूह को हम कहेंगे वृंद वरण कर लिया है जिनको उनको हम कहेंगे वृंद और ऐसे वृंद जनों का माने श्री प्रिया जी की कृपा के द्वारा चुने हुए जनों का जो आ, उसको जो निवास स्थान दें उनका नाम है वृंदावन अवन माने रक्षा अवन माने रक्षा वृद्ध माने चयन करना तो श्री राधारानी ने जिनको चुना और उनकी जो रक्षा करें ऐसे जनों की जो रक्षा करते हुए विराजमान वो वृंदावन होकर के विराजमान तो वृंदावनम इसी तरह से ब्री धातु जो है उसका एक अर्थ है गोपन माने छिपाना माने जहां पर रहने वाले लोग अपने भाव को छिपाते हुए विराजमान हो उनके समूह को कहेंगे वृंद और वो वृंद जन जहां पर रहें उनकी जो रक्षा करें उसका नाम है वृंदावन श्री ब्रज गोपीका के विषय में एक बड़ी प्रसिद्धि है कि ब्रज गोपीकाकरण अपने भाव को छिपाती हैं और वे काम के आवरण में प्रेम को रखती हैं इसलिए छिपाने की ब्रज गोपीका में बड़ी क्षमता है माने ऊपर से दिखाएंगे ये कि शामसुंदर से मिलने की गरज हमको है हम हम शामसुंदर से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा नीडी है बहुत ज़्यादा आ, आ, आ, आ, आ, हमको उनकी चाह है कि शाम हमारे ऊपर कृपा कर करें परंतु तत्वता ऐसा नहीं है तत्वता वे शाम की सेवा करना चाहती हैं परंतु तो दिखाती ये हैं कि जैसे हमको उनकी आवश्यकता है तो वृद धातु जो है वो वारण करने के अर्थ में या गोपन करने के अर्थ में आती है और जो गोपन करने का स्वभाव रखती हैं किसी चीज को कंसील करने का स्वभाव रखती हैं उनको हम कहेंगे वृंद और उन जनों का अवन माने जहां पर निवास हो उसका नाम वृंदावन तो वृंदावन का एक दूसरा अर्थ हुआ जहां पर गोपन करने वाला होकर के बराजमान है वृद्धातु ये रक्षण के अर्थ में भी आती है रक्षा करने के अर्थ में भी आती है अर्थात जहां भाव के वशीभूत होकर के अपने प्रेम की रक्षा करती हैं उस इस प्रसंग में श्री विष्णु चतुर्थी जी ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया कि जैसे हमारे घर में कोई मित्र आए और हम ये जानते हैं कि इस मित्र को अमुक सामग्री बहुत प्रिय है इसको रबड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है या इसको कचौड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है तो उस समय हम क्या कहेंगे बोले अरे बहुत दिन हो गए ठाकुर जी का कचौड़ी भोग नहीं रखी है आज ठाकुर जी की कचौड़ी भोग रखो आज इच्छा कचौड़ी की हो रही हो रही। जैसे अपना नाम लेकर के अपने मित्र को मित्र की प्यारी वस्तु समर्पित की जाए इसी प्रकार श्री ब्रज गोपी का अगर नाम लेंगे अपना और गोपी गीत में भी सर्वदा ऐसे ही दिखाएंगे कि जैसे प्यारे तुझसे मिलने की हमें आवश्यकता है कि सिंचांग नोत अध रामपुर केणो हासा बोलो कल की तजिरछे आगने या तन्नो निधे कर पंकज मार्त हो तू हमारे वक्षस्थल के ऊपर हाथ रख हमारे ऊपर हाथ रख अपने चरण जो हैं उन चरणों को हमारे वक्षस्थल के ऊपर स्पर्श करा अपने मधुर वचनों को हमको सुना तो जैसे हमको आवश्यकता परंतु तो उनको आवश्यकता नहीं है आवश्यकता है वे ठाकुर की सेवा करना चाहती हैं परंतु तो अपना नाम लेकर के प्यारी की प्यारी वस्तु को प्यारे को समर्पित करना चाहती हैं तो इसका मतलब हुआ रक्षण ये रक्षण और गोपन जो करे उसका नाम तो वृंद का अर्थ हुआ जिम को चुन लिया है ऐसे सेलेक्टेड जो रसिक जन है उनका समूह वृंद का तात्पर्य हुआ जो अपने भाव को छिपाते हैं ऐसे भक्तजनों का समूह वृंद का तात्पर्य हुआ जो प्रेम की और प्रेम के द्वारा श्याम सुंदर की सर्वदा रक्षा करते हैं ऐसे भक्तगणों का समूह और इसका एक तात्पर्य है वृद्ध धातु का एक तात्पर्य है याचना जो श्याम सुंदर से निरंतर निरंतर भाव जो है उन भाव को ही निरंतर निरंतर चाहते हैं माने कृष्ण की कृपा की आकांक्षाजन उनका भी नाम है वृंद ऐसे वृंद जनों की जो अवन माने निवास करते हैं उनका निवास स्थान या उनकी रक्षा जहां पर होती है उस स्थान का नाम है वृंदावन ये वृंदावन जितने भी भाव विरोधी वस्तु हैं उन सवों को तो दूर करता है और वृंदावन की एक विशेषता है कि वो भाव को प्रदान करता है रसको ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि यदि कोई जगन्नाथपुरी में जाकर के रहे तो उसको विरह भाव बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा विरह भाव और वृंदावन में कोई आकर के रहे तो उसको प्रिया लाल की मिलन रासलीला का दर्शन ये जल्दी सिद्ध हो जाएगा वृंदावन मिलन की भूमि है और जो श्री जगन्नाथपुरी हैं वो जगन्नाथपुरी विराह की भूमि ये तो वहां पर अब वो पूरा शंख क्षेत्र जो है वो शंख क्षेत्र विराह का क्षेत्र होकर के बिराजमान और आए <laughs> तो वो पूरा विराह का क्षेत्र होकर के विराजमान और श्री महाप्रभु भी विराह भाव को धारण करके वहाँ पर बहुत जल्दी बिराजमान और वहाँ की आ, एक एक एक-एक कण का कण का वो विरह जो है उन को प्रकट कर रहा है तो वृंदावन तो सखी भूवो विनोद कीर्ति श्री वृंदावन जो है वो पृथ्वी को कीर्ति प्रदान कर रहे हैं तो वृंदावन का तात्पर्य हुआ जो प्रेम का जो चुने हुए लोग हैं वो जहाँ पर निवास कर रहे हैं जो भाव का गोपन करने वाले हैं वे रक्षा कर रहे हैं जो रक्षा करने वाले हैं वे जन वहाँ पर निवास कर रहे हैं जो याचना करने वाले जन हैं वो वहाँ पर चाह रहे हैं तो वृंदावन याचना करने ये मिलन सेवा की याचना यदि यह यहाँ पर वृंदावन में की जाए तो वृंदावन में बहुत जल्दी वो भावना सिद्ध होती है श्री वृंदावन की एक विशेषता है तो हम सखी भूवो बित्वोत की वृंदावन जी हुए है वो पृथ्वी को कीर्ति प्रदान करने वाले हैं जितने भी लोक उन सारे लोकों में सबसे ज्यादा धन्य हैं वृंदावन सबसे ज्यादा धन्य भूमि नारद जी स्वर्ग के व्यक्ति हैं पंत स्वर्ग के व्यक्ति होकर के भी नारद जी स्वर्ग में रहना नहीं चाहते हैं नारद जी रहना चाहते हैं पृथ्वी पर स्वर्ग में ज्यादा नहीं टिकते स्वर्ग हैं देवर्षि परंतु तो देवताओं के पास में ज्यादा रुकना नारायद जी को अच्छा नहीं लगता है पृथ्वी पर विचरण करना नारायद जी को ज्यादा अच्छा लगता है पृथ्वी पर ज्यादा घूमते हैं क्योंकि पृथ्वी पर सत्संग है पृथ्वी पर श्रीमदावन विराजमान है इसलिए वृंदावन हम सखी भोगो वि वृंदावन पृथ्वी को कीर्ति प्रदान करने वाला है यदि वृंदावन नहीं होते तो पृथ्वी धन्य नहीं होती अब ये वृंदावन सखी भोगो विर्ति इस बात को रसकों ने कहीं अनुभव किया और उन्होंने एक तरह से प्रकट किया कि श्रीमद वृंदावन सूर्य के नीचे न शेष के ऊपर ऐसे करके एक पंक्ति है रसे गोविंद जी की और वो ये निरूपण कर रहे हैं कि वृंदावन सूर्य के ऊपर के नीचे नहीं है शेष भगवान के ऊपर नहीं टिका हुआ है वृंदावन एक कमल है दिव्य कमल और दिव्य कमल जब सृष्टि होगी तब सृष्टि हुई और सृष्टि आकर के जैसे कमल जो है वो पानी आया पानी आने पर कमल पानी के ऊपर टिक गया और पानी यदि सूख गया तो कमल योग्यों ब्रह्मांड कमल जैसे टिका हुआ है दिव्य कमल जैसे टिका हुआ है ऐसे प्रले के बाद में भी श्रीमद वृंदावन कहीं विराजमान रहेंगे और जब सृष्टि हुई उस समय भौतिक सृष्टि में ही वृंदावन आकर के विराजमान हो गए ये रसकों ने इस तरह की कहीं भावना की श्रीमदावन में वृंदावन को दिव्य करके माना और ये माना कि वृंदावन का न कहीं से आगमन हुआ न वृंदावन का कहीं गमन होगा कृष्ण आते हैं कृष्ण चले जाते हैं अवतार काल के बाद में परंतु तो श्री वृंदावन ब्रिन, न तो आए और न वृंदावन कहीं गए वृंदावन को जाते हुए किसी ने नहीं देखा कृष्ण को जाते हुए अपने धाम पर देखा गया मन अप्रकट लीला में कृष्ण एक स्वरूप से वृंदावन में विराजमान है परंतु वृंदावन को जाते हुए किसी ने नहीं देखा इसलिए वृंदावन का कभी भी अंतर्धान नहीं है वृंदावन सर्वदा सर्वदा विराजमान है श्री कृष्ण लीला का दर्शन या आदर्शन है कृष्ण लीला डिसअपेयर हो रही है परंतु वृंदावन जो है वह कभी भी डिसअपेयर नहीं है वृंदावन योगी तो विराजमान है अब हमारी आंखों के आगे कहीं पर्दा है कि हमको वृंदावन नहीं दिख रहे हैं ये ये बात है तो हम सके ये बात कहीं सिद्ध तो नहीं की जा सकती है परंतु तो ये बात रसकों ने अनुभव की है कि श्रीमद वृंदावन दिव्य है चिन्मय है और वो चिन्मय होकर के वृंदावन हमारी आंखों के ऊपर पर्दा है वृंदावन तो तो विराजमान है और ये वृंदावन क्योंकि Uh, अवतार काल में सृष्टि के ने इस समय स्थिति काल में श्री पृथ्वी के ऊपर टिके हुए हैं तो वृंदावन की स्थिति के कारण पृथ्वी की महिमा हो गई वृंदावन कीर्तन सनातन सखी भूबोत की अधेद है और केवल दिख नहीं रहे हैं दिख नहीं रहे हैं हमको मैंने हमारी आंखों के आगे पर्दा है धाम जो है वो धाम तो योग्य तो विराजमान और सनातन समझिए बड़ी सुंदर बात मैंने उसमें दिखा दी कि यहाँ का परकर वहां पहुंच जाता है और वहां का परकर यहाँ पे आ जाता है जैसे गोलोक में श्री गोपकुमार पहुंच गए गोलोक में और गोलोक में पहुँचते पहुँचते गो गोप वापस यहाँ आ गए और यहाँ पर गुरु से भी उनका भेंट हो रही यहाँ पे गुरु गुरु का भी दर्शन कर रहे हैं और गुरुजी उनसे कुछ संकेत में कह करके कुछ इशारे से कह करके कुछ बोले कुछ आधा पर्दा कह रहे हैं और इसके बाद में गुरुजी जी कहाँ प्रेम में विबल के चले गए तो उनको पता नहीं है तो आधा पर्दा उन्होंने बताया और इतने भी चले तो यहाँ का पढ़कर वहाँ चला जाता है वहाँ का पढ़कर यहाँ पर आया जाता है कभी मूर्छित होकर के गिरते हैं तो उनको ये लगता है कि बस मैं कहीं जा रहा हूँ अब जा रहा हूँ पता नहीं है और सीधे गोलोक में पहुँच गया या गोलोक से के ऊपर भी वृंदावन तो में।, में आ गया और मासुर कुमार मासुर ब्राह्मण जो है उनको प्रदान कर रहे तो यहां का परकर वहां जा सकता है वहां का पड़कर यहां यहां आ सकता है तो दोनों एक होकर के विराजमान है और उसमें अध ऊर्धा भेद नीचे ऊपर का भेद है इसके अतिरिक्त तो और कोई भी भेद नहीं है सब एक स्वरूप होकर के विराजमान और वृंदावन वोई हैं हमको नहीं दिख रहे हैं हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है इसलिए वृंदावन का रूप नहीं दिख रहा है जो रसिक जन है जब ध्यान करते हैं तो उनको वृंदावन का वो स्वरूप दिख जाता है तो इस भावना को यदि धारण किया जाए तो वो ये बात बहुत महत्वपूर्ण होकर के विराजमान हो, हो जाएगी और इस धाम में बहुत निष्ठा हो जाएगी तो वृंदावन हम सखी भुबो बित्नोत कीर्ति वृंदावन के कारण इस पृथ्वी को अपूर्व अपूर्व कीर्ति की प्राप्ति है वृंदावन के कारण पृथ्वी की महिमा क्योंकि यदि वृंदावन पृथ्वी के ऊपर अवतार माने सृष्टि काल में टिके हुए नहीं होते अब जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो वृंदावन टिके रहेंगे प्रलय जो है वो प्रलय के जितने भी पंच महाभूत हैं वे जाकर के संकर्षण भगवान में महाप्रकृति में मिल जाएंगे परंतु तो वृंदावन नष्ट नहीं होंगे दिव्य वृंदावन वो वो नष्ट नहीं होंगे वो सर्वदा विराजमान हाँ प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मांड है, है तो उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है मन वो वहां पर भी वो वृंदावन प्रकट रहे हैं ब्रह्मांड व्यापक होकर के विराजमान है ना ब्रह्मांड सीमित भी दिखते हैं और ब्रह्मांड व्यापक होकर के भी विराजमान ये भी बात है मैंने ये एक, एक प्रश्न आता है कि क्या प्रत्येक हमारे ब्रह्मांड की बात ये है कि नहीं नहीं ब्रह्मांड का प्रत्येक में विराजमान कोई कोई तो वृंदावन तो विराजमान है वो वैसे रहेंगे और उसको समझाने के लिए हमने बड़ों से जो सुना वो समझने के लिए ऐसे ही कि जैसे कमल है सरोवर में ऐसी पृथ्वी के ऊपर वृंदावन टिके हुए हैं परंतु तो जब सरोवर का पानी सूखा तो वो कमल जो है वो कमल योगी तो खड़ा हुआ है दिव्य कमल बिना आधार के वो खड़ा हुआ है और जब प्रकृति आई सृष्टि हुई तो आकर के इस भूमंडल के ऊपर वृंदावन टिक गई तो भूमंडल का नाश हुआ भूमंडल पर टिक गए बोत तो, बो, बो, बो तो प्रिया लाल की बोप्रिया लाल की है बोप्रिया लाल की एकस्मिन रसपूर्ण तमेत्य अगाधे एक आश संग्रितमेव तम दू कसमिश्चि देख सरसी चकाश देख नालोत्थम अब जुगलम वो प्रेम संपुट में वर्णन कर रहे हैं कि एक नाल से ये वृंदावन नहीं है ये है एक रस का समुद्र उसमें लीला नहीं है वो है एक कमल कमल की नाल और उस लीला रूपी कमल नाल में दो कमल लगे एक कमल है श्री किशोरी जी और एक कमल है लाल जी और उनके प्राण जो है वो प्राण एक है तो एक अस्मिने रसपूर्णतम त्यगाध है एक रसपूर्णतम अगाध सरोवर है एक आशु संगठित में वन दौ और उसमें एक आशु माने प्राण उनसे ही हम दो के दो शरीर हैं किशोरी जी के बचन है ये कि हमारे दो शरीर हैं और कसमिश्चित एक सरसी चकास, एक सरोवर में ही चकाशमान शोभा को प्राप्त हो रहे हैं नालोत्थम अब्जी उगलम एक नाल में दो कमल जैसे लगे हों नीलोपीत ऐसे लीला करने के लिए हम तत्व में हम एक होकर के विराजमान हैं, परंतु तो लीला में एक नाल में ही दो कमल होकर के विराजमान हैं, एक स्वरूप होकर के विराजमान सभी धामचिन्ह में है सभी हाँ उसमें स्कंद पुराण के एक बड़े सुंदर वचन है कि चेतना जड़ो ऐक्यम यथा देहस्थयो अपि यथा काशी ब्रह्म रूपा जड़ा पृथिव्याच संगता बड़ी सुंदर उक्ति है चेतना जड़यो ऐक्यम यथा देहस्थयो देहस्थयोरअपी अब जब तक हम जीवित हैं जैसे ये शरीर जीवित है कोई शरीर कोई व्यक्ति जीवित है तो जीवित स्थिति में चेतना और जड़ ये शरीर है जड़ और इसमें आत्मा जो है वो चेतन है परंतु इनकी एकता हो गई और एकता हो करके हम अपने आप को क्या कहते हैं जब भी संध्या करते हैं तब कहते हैं अच्युत देव शर्मा हम हम अपने आप को देव कह के निरूपण करते हैं अपना नाम के आगे भी देव लगा लेते हैं तो जैसे जड़ शरीर के भीतर चेतना आने पर चेतना और जड़ इनकी एकता हो जाती है तथा काशी ब्रह्मरूपा ऐसे ही काशी है तो ब्रह्म ब्रह्मी है काशी पंत जड़ा पृथ्वी जल पृथ्वी के साथ में भी वो संगत हो गई है वही वैसे ही वो मतलब कमल जो है वो कमल जैसे सरोवर में नीचे पानी के ऊपर कमल टिक गया तो वो कमल जैसे टिक गया ऐसे ही ये काशी जो है वो ब्रह्मरूपा होकर के पृथ्वी के साथ में संगत होकर के विराजमान हो गई है और ये जो दृष्टांत है इसको श्री जीव गोस्वामी जी ने धाम मात्र के लिए माना स्कंद पुराण के इन बचनों को ये बड़ा सुंदर प्रमाण है और उसमें ये कह रहे हैं वो ये जितने भी धाम हैं उन सबकी नित्यता हो गई इसके द्वारा माने अयोध्या हो चाहे काशी हो चाहे श्री जगन्नाथपुरी हो चाहे वृंदावन हो जितने भी धाम हैं भगवान लीला के उन सारे लीला के धामों के साथ में ये ये जो दृष्टांत है ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत लग जाएगा कि जैसे काशी ब्रह्मरूपा होने पर भी पृथ्वी के ऊपर टिकी हुई है ऐसे ही जैसे शरीर में जब तक आत्मा का संपर्क है तब तक आत्मा जो है शरीर जो है उसको भी देवता रूपी कहा जाता है और ये शरीर परम पवित्र करके ही माना जाता है तत्वता पवित्र होकर के ही ये शरीर और देव रूप होकर के ही ये शरीर माना जाता है ऐसे ही श्रीमद वृंदावन ये चिन्मय होकर के ही विराजमान है दिखते हैं पृथ्वी रूप पृथ्वी रूप नहीं है यह चिन्मय होकर के ही विराजमान वृंदावन तो अरि सखी भूव बित्नोत कीर्ति पृथ्वी को कीर्ति प्रदान करते हैं मनी वृंदावन के कारण पृथ्वी की कीर्ति है भारतवर्ष की कीर्ति है भारतवर्ष की कीर्ति के कारण पृथ्वी की कीर्ति है यद देवी की सुत पदामबुज लब्ध लक्ष्मी बृंदावन की विशेषता क्या है कि देवी की सुत मणि श्री नंदनंदन कृष्ण यशोदानंदन कृष्ण देवकी शब्द का तात्पर्य यहां यशोदा जी है और आदि पुराण में एक वचन आया कि द्वे नामनी नंद जाया यशोदा देव की तथा द्वे नामनी नंद जाया नंद जाया जो है उनके दो नाम हैं यशोदा जी के दो नाम हैं यशोदा और देव की इसलिए ब्रजलीला में जहां भी देव की शब्द का प्रयोग होता है वो यशोदा के अर्थ में ही होता है यशोदा जी के दो नाम है देव की और यशोदा और देव की कह करके यशोदा ग्रहण किया जाता है तो ये एक एक ही व्यक्ति के दो नाम है तो यदि देव की सुत श्री यशोदा के पुत्र होकर के जो विराजमान हैं उनके पदांबुज लब्ध लक्ष्मी उनके चरण कमलों के कारण वृंदावन को लक्ष्मी माने शोभा की प्राप्ति हुई है श्री श्याम सुंदर जहां जहां भी अपने चरण रखते हैं वृंदावन की शोभा अपूर्व और ज्यादा हो जाती है गोविंद बेण मनमत मयूर नृत्य जिस समय वे गोविंद देव की सुत के की व्याख्या करें गोविंद अभी गोविंद शब्द बड़ा रसपूर्ण है इसकी व्याख्या जो है वो आस्वादन करने की है अंतचिंतन करने की है गो माने इंद्री और बिंद माने उनके रक्षक होकर के जो विराजमान उनका नाम है गोविंद गाह रक्षकत्वेन बिंदती स गोविंद इंद्रियों को इंद्रियों के रक्षक होकर के जो विराजमान है अर्थात प्रियागणों की जितनी भी इंद्रियां हैं पांच कर्मेंद्री पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच अंतकरण इन सारी इंद्रियों के परम रक्षक होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं या सभी सभी इंद्रियों के द्वारा श्री श्याम सुंदर का वे अनुभव करती हैं श्याम सुंदर का एक्सपीरियंस करने के लिए उनकी सारी इंद्रियां जो हैं वो समर्थ है गामने इंद्रियों के रक्षक होकर के वे विराजमान अथवा गोविंद का तात्पर्य है कि जो वाणी के रक्षक होकर के विराजमान है शब्द तो वाणी का भी वाचक है गोमाने वाणी गोमाने इंद्री जो वाणियों के रक्षक वाणी के रक्षक होकर के विराजमान है अर्थात प्रियाओं की जितनी भी वचन वे वचन श्याम सुंदर से ही संबंधित हैं कृष्ण के अतिरिक्त तो उनकी मनवाणी चेतना और कोई कुछ भी वस्तु तो नहीं है तो रक्षकत्व गह रक्षकत्विंद सगोविंद या वाणी गामने वाणी उन वाणी को रक्षक होकर के जो प्राप्त करते हैं वाणी के द्वारा जिनकी महिमा का वे रसिक गायन करते हैं इसलिए वे गोविंद होकर के विराजमान अब वे गोविंद उनकी जो बेणु वे गोविंद की वेणु को देख करके अब यहां पर मनमत मयूर नृत्यम यहां पर एक बात ध्यान रखने की है वो प्रसंग कि गोविंद शब्द में इन प्रियाओं का निज अनुभव प्रकट हो गया छपाने में अपने प्रेम को छपाने में गोविंद शब्द कहते ही अपने प्रेम को वो इनका प्रेम कहीं कहीं बाहर प्रकट हो गया वर्णन जो कर रही थी काचित परोक्षम कृष्ण से हो परोक्ष रूप में वर्णन कर रही थी पंथ परोक्ष रूप में वर्णन करने में समर्थ नहीं हुई और गोविंद कहकर के निजी जो अनुभव है वह अनुभव कहीं सामने गोविंद शब्द के द्वारा अभिव्यंजित हो गया उसका सजेशन कहीं ना कहीं आ गया ध्वनि के द्वारा वो सामने प्रकट हो गया है तो गोविंद बेणु गोविंद की जो बेणु हैं उनके अनुसार मत मयूर नृत्य मतवाले मयूर जो हैं वो मयूर नृत्य कर रहे हैं अब गोविंद के बेणु को देख करके मयूर नृत्य कर रहे अब ये यहां पर मयूर का जो नृत्य है वो श्री श्याम सुंदर की अपूर्व घटा रूपता को प्रकट कर रहा है श्याम सुंदर अपूर्व घन श्याम है घन है और उन घन को देख करके जैसे मोर नृत्य करता है ऐसे यहां श्याम सुंदर के वेणु को देख करके मोर नृत्य करने लगते हैं ये बंशी बजाते समय पावस का रूप है अद्भुत घटा का रूपक है श्याम सुंदर ने जो माला धारण कर रखी है वो ही है इंद्रधनुष अच्छा श्याम सुंदर ने जो पीतांबर धारण कर रखा है वो पीतांबर है बिजली श्याम सुंदर की जो अलकावली इत्यादि प्रकट हो रही हैं, वो अलकावली वो ही मयूर मुकुट वो ही मानो मयूर भी नृत्य कर रहे हैं तो एक एक मयूर को नृत्य करते हुए देख करके वृंदावन के दूसरे जो मयूर हैं वो भी नृत्य कर रहे हैं दंतावली जो है वो दंतावली कहीं चमक रही है कानों के कुंडल जो हैं वो कहीं चमक रहे हैं तो वो ही मानो श्री श्याम सुंदर की शोभा जो है वो शोभा बिजली की जो शोभा है वो बिजली की शोभा प्रकट हो रही है तो गोविंद तो जैसे बादल को देख करके घनश्याम को देख करके अनुमत मयूर नृत्यम मतबाला होकर के मयूर नृत्य करता है तो यहां पर भी श्याम सुंदर के बेणुबा बेणुनाथ को सुनकर के मयूर नृत्य कर रहे हैं गोविंद बेणमत मयूर नृत्य प्रेक्षाद्र सानु अपरतान्य समस्त सत्वम जिस समय श्री श्याम सुंदर सानु मान गोवर्धन के शिखर के ऊपर खड़े होकर के सानु कहते हैं चोटी गोवर्धन के शिखर के ऊपर खड़े होकर के जब वंशी बजाते हैं उस समय अपरत अन्य समस्त सत्व जितने भी प्राणी हैं सत्व माने प्राणी वे अपरत माने अपने अपने कार्य से अपरथ हो जाते हैं माने सब अपनी चंचलता त्याग करके उस वेणुनाथ को श्रवण करते हैं और वेणुनाथ को श्रवण करके ये वृंदावन के सारे रसिक पशु ये शोभा को प्राप्त होती है अब श्री गोवर्धन के शिखर कैसे है प्रेक्ष अद्रि ये प्रेक्षणीय हैं, दर्शन करने योग्य हैं। तो दर्शन करने योग्य जो अध्य सानु पर्वत के जो शिखर उसके ऊपर खड़े होकर के श्री श्यामचुंदर बंशी वादन कर रहे हैं सखा कह रहे हैं बोले अरे भैया हमारी गैयाए जाने कहाँ चली गई चरते चरते श्याम सुंदर के श्री सखा श्यामचंदर बोले बोले भैया घबराओ मत मैं अभी गैयाओं को इकट्ठा करूं ऐसा कहकर के श्याम सुंदर श्री गोवर्धन के शिखर चल जा, चल जा। के ऊपर चढ़े वो जा चढ़ जाए और गोवर्धन के ऊपर शिखर के ऊपर चढ़ करके अपना पटका उस पटका को उतारें और पटका को उतार करके और घुमा रहे हैं हियो हियो हियो हियो हियो ऐसा कहकर पटका घुमा रहे हैं और पटका घुमा करके जो एक हाथ में बंशी बजाते जा रहे हैं एक हाथ में ले रखे वंशी एक हाथ से पटका घुमा रहे हैं और पटका घुमा करके जितनी भी गैयाए हैं वो पटका की चमक देख करके और श्यामचुंद्र के वेणुनाथ को सुन करके के सबकी सब, सब गायें इकट्ठी हो जाती हैं तो प्रेक्षाद्र शान अपरतान्य समस्त सत्वम उसमें गैया इकट्ठी हो जाए पंत वेणुनाथ को श्रवण करके अन्य जितने भी प्राणी हैं वे प्राणी सब के सब अपरत अन्य वे सब अपनी अपनी चंचलता त्याग करके और उस वेणुनाथ को श्रवण कर रहे हैं तो बिल्कुल श्यामचुंदर की शोभा श्री गोवर्धन को देख करके अपूर्व सुंदर शोभा ऐसा लग रहा है जैसे गोवर्धन के ऊपर कोई मेघ ही उमड़ करके आ, सामने आ गए हैं कोई दिव्य मेघ सामने आ, गोवर्धन के ऊपर उमड़े आए हैं घटाकी सी शोभा हो रही है गोवर्धन के ऊपर सुंदर की शोभा घटा की शोभा हो रही है दंतावली जो है वो बकपंक्ति है बगुला के समान है वो जो बनमाला है वो रेनबो इंद्रधंश होकर के विराजमान हैं जो अलकावली हैं वो अलकावली और मयू मयूर मुख मयूर हई हैं अलकावली जो है वो ही बादल छोटे छोटे बादल जो हैं वो चले आ रहे हैं और नेत्र जो हैं वो नेत्रों से चमक दंतावली की जो चमक वो ही अपूर्व से कांति प्रकट हो रही है पीतामर की जो फौरनान पटका की फौरान वो ही मानो बिजली की गोद हो रही है और इस प्रकार प्रेक्षणीय श्याम सुंदर की शुरुआ हो रही है नए घन की बादल की तरफ अब ये श्री किशोरी जी ने प्रयत्न किया श्याम सुंदर के प्रेम का वर्णन करते करते समय अपने प्रेम को छपाने का परंतु छपाते छिपाते भी गोविंद शब्द में वो प्रेम सामने प्रकट हो गया कि हमारी सारी इंद्रियों के ये संरक्षक होकर के ही विराजमान तो वृंदावन सखी भोनोत की वृंदावन संसार को कीर्ति प्रदान कर रहा है यदि वृंदावन नहीं होते तो लीला सामने की लीला नहीं होती श्याम सुंदर की लीला नहीं होती तो पृथ्वी मंडल पर साधन करने वाले सिद्धि को प्राप्त नहीं होते और यदि देव की सुत पदा मुझे लग में देव की सुत श्री श्याम सुंदर उनके चरणारबिंद की शोभा श्रीमद वृंदावन के ऊपर विराजमान है और ये वृंदावन श्याम सुंदर के चरणार बिंदु को अपनी संपत्ति की तरह से धारण करते हैं लब्ध लक्ष्मी ये चरणार्विंद के चरणचिन् जो हैं वही लक्ष्मी के समान हैं संपत्ति रत्न के समान श्रीमद वृंदावन में विराजमान है जिनको लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई ये बहुबरी समाज में लघु हो गया है हृष्य हो गया है लब्ध लक्ष्मी अब अन्य बोली बोली बोले अरिशा की वृंदावन की महिमा का क्या गायन किया जाए वृंदावन की महिमा तो अद्भुत होकर के विराजमान है वृंदावन की महिमा का तो हम गायन तो कर नहीं सकती हैं वृंदावन की महिमा तो अद्भुत होकर के विराजमान है क्योंकि वृंदावन तो शाम सुंदर के भी आश्रय इसलिए वृंदावन की महमा तो बहुत है जब शाम सुंदर की महिमा वर्णन की जा सकती है तो जिस वृंदावन में श्याम सुंदर विराजमान है उस वृंदावन की महिमा का क्या वर्णन किया जाएगा अरे धन्याशन मूढ़ मतियोपी हिरण्यता यह हरिणी का परम धन्य है अब हरिणियों की शोभा का वर्णन करने लगे मूढ़ मतियोपी ये ए? समास में लब्ध लक्ष्मी में वो ई जो है वो छोटा हो गया धन्यस में मूड़मतियों पर हिरनेता ये मूल मूड़मति वाले होकर के ये मूल मूर्मति वाली हैं। मूर्ख हैं, है पशु जाती हैं मूलमती कहने का मतलब है हरनिया हरनिया पशु जाती हैं ये हरिया हरणिया पशु जाती हैं पंत पशु जाती होकर के भी ये हरिणी हरिणी का तात्पर्य है रूप रूपमाधुरी का दर्शन करके जो चुराली जाए हरिणी का अर्थ हुआ हरणिनेटोलिन हुईज स्टोलिन इस तरह से और उसको हरण कर लिया गया जिसको इस तरह से तो ये हरणी हरणी गण जो है हरणी गण परम मूलमती होकर के भी जड़बुद्धि होकर के भी ये परम परम धन्य हैं हाय हम मनुष्य होकर के भी अधन्य है ये बात अपने आप प्रकट हो रही है यहां पर कि हम अधन्य हैं और ये हरणीगण परमपरम धन्य गीत का वर्णन दो जगह किया गया श्रीमद् भागवत में इक्कीसवें अध्याय में भी किया गया और छत्तीसवें अध्याय में भी किया गया युगल गीत में भी पंत तो दोनों में अंतर है दोनों में भावना का अंतर है यहां पर श्री प्रयागरों के हृदय में भाव बेह में ये उत्पन्न हो रहा है कि हा सब धन्य हैं हम अधन्य हैं ये धन्यशन मूलमतियों कहकर के वयम तो अधन्य और मूलमतियों एता धन्य परन्तु वहां पर जो भाव है वो भाव ये है कि जब कृष्ण का सब वर्णन करती है तो हम वर्णन करें इसमें आश्चर्य की बात क्या है तो ये मान जो मूड है वो मूड का अंतर है गोपियों के वर्णन करने का जो मूड है वो मूड अलग अलग है उस समय यहां पर वर्णन में बेरह का मूड है विकलता का मूड है वहां पर जो गोपियों की जो मनस्थिति है वो मनस्थिति है सब वर्णन कर रही है इसलिए हम भी वर्णन कर रहे हैं इसलिए तो ये ये दोनों में एक ही चीज का रिपिटिशन नहीं है बल्कि दो अलग अलग प्रवृत्तियों में अलग अलग मनस्थितियों में यह वर्णन किया गया तो धन्यास में मूड मतियो पर हिरणता ये हरिणीगण पशु होने पर भी परमपरम -परम धन्य है अपने आप अर्थन कर रहा है कि हम अध हमको वो सौभाग्य प्राप्त नहीं यह नंद नंदन मुपात्य विचित्र गीतम श्री श्याम उस समय उपात्य विचित्र गीतम ना आ, कोई अद्भुत गीत का गायन कर रहे हैं श्याम अपनी गैयाओं को इकट्ठा करने के लिए जिस समय बेणू बजा रहे थे अब श्यामचंद्र की बेणू में तो अद्भुत गीत निकल रही हैं अब जब अद्भुत गीत निकल रहे हैं राग अद्भुत अद्भुत निकल रहे हैं ये तो है नहीं कि गिने चुने राग हैं श्याम चंद्र के पास में ये तो नित्य नए राग जो हैं, उनको प्रकट कर रहे हैं इनकी वैशी में तो नित्य नए राग निकट हो रहे हैं तो विचित्र गीत हम कहकर दिखा रहे हैं कि इनके विचित्र गीत को सुनकर के देवी गण भी आश्चर्यचकित हो जाती है जो अपने आप को संगीत में बड़ी कुशल समझती हैं वे देवीगण भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं ये कौन सा राग है तो ये विचित्र गीतम माने नया नया राग श्री श्याम श्यामचंद्र ने उस समय गाया कोई अद्भुत राग जो कहीं भी शास्त्रों में नहीं दिखता है ऐसा कोई विचित्र राग श्याम श्यामचंद्र ने गाया और उसमें अपनी कुशलता के साथ में जिन श, आ, स्वरों का निषेध है निषेध वाले स्वरों का भी कहीं प्रयोग किया जा या किसी राग में कोई जो स्वर है वो तीव्र का निषेध है वो मंदिर लगेगा या मध्य स्वर लगेगा पंत यहां पर आप तीव्र स्वर को लगा रहे हैं कोई राग में कोई स्वर जो है उस स्वर का निषेध है पंत उस स्वर का भी निषेध होने पर भी बड़ी कुशलता के साथ में प्रयोग कर रहे हैं तो देवी जो है वो देवी आकाश में जो चली जा रही है वे आश्चर्य हो, जा हो जाती हैं। बोले अरे ये कौन सा राग है अरे पता लग रहा है ये सारंग ठाट का राग है परंतु तो सारंग ठाट में तो ये स्वर जो है वो मंदिर लगता है तीव्र नहीं लगता है यहां पर तो बड़ा तीव्र स्वर लगा यह कौन सा राग है तो ठाट तो समझ में आ रहा है परंतु तो राग समझ में नहीं आ रहा है इसलिए वे हैं तो श्री श्यामचंदर भी जब बेड़ू गायन करते हैं तो ये यह हरिणगण अत्यंत अत्यंत तो विचित्र गीत जो है उन विचित्र गीत को श्रवण करके संगीत अपनी जाती है हरण तो वो हरिण श्यामचंद्र के पास में एकाएक आ, एक आ जाते विचित्र गीता विचित्र बेशम है तो विचित्र वेश धारण कर रखा है में अब तब तो, तो सुंदर बेश जो है वो वेश धारण कर रखा न... तो ब... गीतम विचित्र गीत भी है विचित्र बेश भी है कोई भी आकरणियों अब उस बेणु के रणित माने वेणु की उस गूंज को इन्होंने वो मेलोडी जो है वेणु की उसको आकरणियों माने बड़े ध्यान से सुना हरिणीगण उसको सुन रही है और सुन करके सह कृष्ण सारा मृगों के साथ में आ गई कृष्णसार अब ये यह कहने पर एक बड़ा भारी रस प्रकट हो रहा है कि आह वास्तव में मृग का एक नाम है एक पर्यावाची शब्द है मृका कृष्णसार ये मृत हरिण को ही कृष्णसार भी कहते हैं एक सुनंद सुनुन्यम, में है तो वो पर्यावाची शब्द है कृष्णसार कृष्णसार मान मृग और कृष्णसार शब्द के द्वारा ये अर्थ भी निकल रहा है कि वास्तव में ये कृष्ण सार है हम अकृष्ण सारा है कृष्ण हमारे सार रूप प्राण धन नहीं है इन हरिणियों के लिए ये कृष्ण ही सार रूप होकर के विराजमान है माने, माने प्राण इनके प्राणतत्व तो होकर के कृष्ण है हमारे लिए कृष्ण प्राणतत्व तो नहीं है सृष्ण सारा आह कृष्ण में ही इन्होंने अपने प्राण स्थापित किए हुए हैं हाय हम कैसी गोपी जो प्यारे दूर गए हैं और हम अपने घरों में यहां बैठी हुई हैं और जीवित हैं ये कहकर ये ये जो भाव है ये कृष्ण सारा शब्द के द्वारा प्रकट हो रहा है कि वास्तव में कृष्ण में प्राण इनके लगे हुए हैं कि ये सब कुछ त्याग करके कृष्ण के पास में पहुंच जाती हैं परंतु तो हम सब कुछ त्याग करके कृष्ण के पास में नहीं पहुंच सकी सृष्ण सा सारा पूजा दधुर विरचिता प्रणयाव लोकई और अपने कृष्ण सारा मान मृगों को संग में लेकर के श्री श्याम चंद्र की पूजा कर रही है सह कृष्ण सारा मैंने पति को साथ साथ में लेकर के पूजा कर रही करेंगे अब ये यहां पर एक भाव अपने आप प्रकट हो रहा है बिल्कुल साफ साफ कि हम पतिमंद गोपों के आगे कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकती और इनके भाग्य देखो और इनके पति कितने उदार हैं कि इनके पति स्वयं कृष्ण की पूजा करने के लिए जब ये आती हैं तो वे भी पति भी इनके साथ में उपस्थित होकर के पूजा करते हुए विराजमान हो जाते हैं तो ये वास्तव में इनका जीवन परम परम धन्य है क्योंकि जैसे पुंशवन व्रत इत्यादि में यदि पत्नी सेवा करने की व्रत करने की योग्यता कुछ समय नहीं रखती हो तो पति उसके साथ में पूजा करते हुए विराजमान हो और पति को साथ में लेकर के वह अपने व्रत का पालन करे और पति के द्वारा किया गया व्रत भी पत्नी के द्वारा किए गया व्रत ही माना जाता है तो यहाँ पर सहकृष्ण सारा इनके पति इनके भजन में पूरे सहायक होकर के विराजमान इनके व्रत में पूरे सहायक होकर के विराजमान है और ये पति को साथ में लेकर के पूजा करती है हाई ये कितनी भाग्यशाली हम तो पति मनु गोपों के आगे कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकती है तो ये अपने आप की अधन्यता प्रकट कर रही यह ये कारण जो है वो कारण भी प्रकट हो रहा है कि हम धन्य नहीं है यह हरिगढ़ परम परम धन्य है तो धन्यस्म अहो ये स्म जो है वो विस्मय में है स्म ये एक्सक्लिमेटरी है एकदम एकदम विस्मय में है ये स्म शब्द का बोले ओहो ओ माँ ये जैसे उई ये एकदम विस्मय में जैसे है ऐसे विस्मय का ये आ, धन्यास्म बोले आहा ये तो परम धन्य रे लाओ उई देखो तो सही ये कैसी धन्य है ये एकदम एक्सलमेटरी जो है वो एक्सप्रेशन है इनका यहाँ पर तो धन्यास्म मूढ़ मतियों हरिगण मूढ़ मती, हर, हर मती मैंने पशु जाति होकर के भी इतनी यदि ये मनुष्य होती तब तो इनका कहना ही क्या हम तो कहीं इनके आगे टिकती नहीं है अब ये महाभाप का एक लक्षण हो गया कि अयोग्य के प्रति भी आदर और परम योग्य होकर के भी अपने प्रति निरादर ये महाभाप का एक लक्षण हो गया तो में मूल मूलमती होती हिरण एता अब ये मूल मति मूल ये लौकिक व्यवहार से ये दिखाया तत्वतः ये वास्तव में मूलमती होकर के भी अमूलमती हैं। ये परम जागृत बुद्धि वाली हैं और जो मूलमती कहलाते हैं वे तो हैं जागृत और जो जागृत हैं वे तत्वता मूलमती हैं। हम मूलमती हैं जो ये मूलमती नहीं है धन्य आत्म मूलमती विरण्यता जो श्याम सुंदर से मोहित हो जाए वो परम परम धन्य और जो श्याम सुंदर को देख करके मोहित नहीं हो वो धन्य नहीं है तो हरिणी शब्द में भी यही भाव प्रकट हो रहा है कि हरिणी गण शाम सुंदर से हरण कर ली गई इसलिए ये परम धन्य हैं और जो शाम सुंदर के रूप का दर्शन करके आ, मोहित नहीं हो रहे हैं वे अधन्य धन्य मूलमती हिरण्यता नंद नंदन अब नंद नंदन कहने में भी कितना एक व्यंजना है कि नंद कौन बोल नंदी आनंदी तो नंद थी, आनंद थी जो स्वयं आनंद रूप है दूसरे को आनंदित करें तो बाप का गुण बेटा में तो आएगा ही आएगा जैसे नंदबाबा परम आनंद रूप है और पूरे ब्रज को आनंद में कन्हैया का जन्म करा करके पूरे ब्रज को आनंद में जैसे डुबो देते हैं ऐसे ही ये हरिणीगण ये श्याम भी नंदनंद के समान ही नंद बाबा के समान ही ये भी युवराज होकर के ब्रिज के युवराज होकर के हम सब ब्रजवासियों को आनंद देने वाले होकर के विराजमान है ये नंदनंद में श्यामसुंदर के अनंत गुण प्रकट हो रहे और उपात्य विचित्र बेशम श्री श्याम की रूप माधुरी ऐसी कि यहां पर कौन सी वस्तु ऐसी है जो इनको अच्छी न लगे कि मे मधुराणा मंडनम नाकृति नाम जो मधुर हैं उनके लिए कौन सी वस्तु सुंदर नहीं हो जाती है यह रमणीयता का एक साइज रमणीयता उसे कहते हैं जहां पर कोई भी वस्तु धारण करे वो सुंदर हो जाए उसका नाम है रमणी तो ये उसका नाम है माधुर मधुर होकर के विराजमान है तो किमें मधुराणा मंडनम नाकृति नाम मधुर वो है जो कि कुछ भी धारण कर ले वो भी सुंदर हो जाए तो जो सुंदर होते हैं उनके लिए वस्तु की आवश्यकता नहीं है उनको प्राप्त करके प्रत्येक वस्तु सुंदर हो जाए तो तो श्री श्याम सुंदर में माधुर्य और रमणीयता ये दोनों विराजमान है रमणीयता का तात्पर्य है क्षण क्षण में नित्य नूतनता और माधुरी का तात्पर्य है कुछ भी धारण करने ले सर्वकाल में सुखावहता उसका नाम है रमणीयता और ललितता कहते हैं जहां भ्रू नेत्र कटाक्ष ग्रीवा श्रीहस्त इनकी चेष्टा के द्वारा कोई भाव प्रकट किया जाए उसका नाम है ललित मने आ, कहीं चेष्टाओं के द्वारा जहां पर कोई भाव को प्रकट कर दिया जाए उसका नाम है ललित तो श्री श्याम सुंदर परम ललित हैं परम रमणीय हैं, परम मधुर हैं ये उनमें विराज तो विचित्र विचित्र बि, बेशम इन्हें जो भी वस्तु धारण की वो आज श्याम सुंदर को प्राप्त करके विचित्र हो जाए और इनका स्वरूप जो है बेश वो ऐसा स्वरूप इनका स्वरूप ही ऐसा है कि वो भूषण का भी भूषण है भूषण भूषण अंगम, भूषणों का भी आभूषण तो जगत में आभूषण धारण करने से व्यक्ति की शोभा होती है परंतु यहां श्री अंग से आभूषण की शोभा हो जाए मैया ने हाथ में जो पहुंची धारण कराई हाथ की शोभा से पहुंची खिल उठी है पहुंची के कारण हाथ की शोभा नहीं ये तो भूषण भूषण आंगम ये भूषणों का भी भूषण होकर के विराजमान है जन्मर्ति लौप एक सहयोग मायावलम दर्शयतागृहित सौ परम पदम भूषण भूछन भूषणांगम भूछन श्री सनातन गोस्वामी जी इस श्लोक का बड़ा आस्वादन करते हैं महाप्रभु के साथ में अट्ठाईसवें अध्याय में श्री मध्य लीला के चैतन्य चरताम के मध्य में इस श्लोक का बड़ा आस्वादन किया गया कि श्री कृष्ण में ऐश्वर्य माधुरी कितना विराजमान है सनातन गोस्वामी जी के साथ में माधुरी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण का रूप ऐसा कि विस्मापन स्वस्य स्वयं कृष्ण को विस्मित करने वाला है और भूषण भूषण आभूषण का भी आभूषण को देख कर के कोई स्वयं ज्यादा मोहित नहीं होता परंतु कृष्ण अपने स्वरूप को देकर के अत्यंत मोहित हो जाते सभी मोहित होते हैं परंतु अपने स्वरूप को देख करके श्री कृष्ण अत्यंत अत्यंत मोहित हो जाते तो विस्मापन स्वयं तिनका से कोई छोटी वस्तु नहीं और कृष्ण से कोई बड़ी वस्तु नहीं तो कृष्ण रूप को देख करके कृष्ण स्वयं मोहित हो जाए सबसे बड़े वस्तु भी मोहित हो जाए और तिनका भी मोहित हो जाए दुर्म, दुर्म और ये भी रोमांच को धारण कर तो बेशम हो गया नटवर बपू और नटवर बेश जो हैं, उनको धारण इन्होंने कर रखा है और आकर ने मान नटों जैसा नर्तक जो डांसर है उन डांसरों जैसा इन्होंने जो बेश है नठ जैसा जो बेश है वो इन्होंने धारण कर रखा है आकरण वेणु रणितम और ये वेणु में रणितम ये रणित का तात्पर्य है कि वेणु में कोई अस्पष्ट कोई बोली ये बोल रही है रणित शब्द में एक भाव प्रकट हो रहा है कि उसमें नाम नहीं ले रहे हैं परंतु वेणु में कोई अस्पष्ट और अन्योक्ति प्रकार से ये कोई बचन कह रही है हाँ, मधुरास्फुटम के रूप में प्रकट आरिणीगण परम धन्य जो सह कृष्ण सारा ये स्वयं भी कृष्ण को आत्मा आत्मी समर्पण किए हुए हैं और पति भी ऐसे ही हैं, इनके पति भी इनके समानी हैं और पतिगण इनका विरोध नहीं करते हैं बल्कि इनके अनुकूल होकर के एक सदग्रहस्थ की तरह से ये कृष्ण पूजन करने में बिराजमान है अपना प्रेम सामने प्रकट हो गया वह तो अधन्या ये भाव जो है ये भाव कहीं कहीं प्रकट होता हुआ चला। और पूजा में दरचता प्रणयावलो कहीं प्रणय अवलोकन ये प्रणयावलोकन में प्रेम प्रकट हो रहा है प्रणय अवलोकन पूर्वक ये श्याम सुंदर की पूजा कर रहे हैं माने कटाक्ष पाठ से श्याम सुंदर की पूजा कर रही है प्रणय पूर्वक अवलोकन जो है वो उसके द्वारा पूजा कर रही है कटाक्ष पाठ करती हुई ये श्री श्याम सुंदर जो है उनकी पूजा करती हुई ये विराजमान होती है पूजा में ब्रचतम प्रणयावलोकन ब्रचताम पूजा कटाक्षी के द्वारा रची गई पूजा करते हुए ये विराजमान है दधु माने प्रदान कर रही है धारण कर रही है धारण कर रही है पूजा को धारण कर रही है अपना जो भाव है वो अपना भाव प्रणयावलो में वो तो अपना जो स्वभाव है वो कहीं प्रकट हो गया अब ये हरिणियों को देख रही है क्योंकि सामान्यतः साजाति में प्रीति होती है श्याम सुंदर भी मृगलोचन ये प्रिया भी मृगलोचना और यह हरिणीगर भी मृगलोचन तो ये मृग मुर्ग मृगी के पास में ही आकर के विराजमान हो रहे हैं और श्यामसुंदर की पूजा करते हुए विराजमान है मृग के नेत्र वाली यह श्याम सुंदर की पूजा करते हुए विराजमान हो पूजा हम तो प्रणय बृहस्तम प्रणय अवलोकन प्रणय अवलोकन के द्वारा पूजा अब ये प्रणय अवलोकन के द्वारा जो पूजा है ये कहीं उपलक्षण है इनकी भावमयी पूजा का अब मध्यान्ह लीला में इसी बात को पकड़ करके श्री कविराज गोस्वामी जी ने श्री गोविंद लीलामृत में ये रूपण किया कि श्री प्रियागणों की श्याम सुंदर के लिए जो पूजा है वो सारी पूजा शोरशोपचार की जो पूजा है वो सोरशोपचार की पूजा भाव में ही पूजा है ये सब भाव भाव में में जो पूजा पूजा है वो भाव में पूजा। जैसे हरिणी प्रयावनों के द्वारा पूजा करेंगे ऐसे इन प्रयागणों की जो पूजा है वो प्रयागणों की पूजा भी भाव में ही पूजा होकर के ही विराजमान हाँ हाँ अद्राम तो सब हाँ हाशम सब सारी जो पूजा है वो वो भाव में पूजा होकर की बिराजमान तो बड़ा सुंदर भाव है वो मन में ध्यान कहीं दिख जाए मन दी तो में मध्यान था हाँ। हाँ। सभाजी तम लंग दीपना साहस लीलक्षण ब्रुवा संस्पृत अस्त हाँ ये तो पूजा में तो हम अश्वकम्प इनके द्वारा पृष्वे जो आ रहे हैं उनके द्वारा ही अर्घ्यपाद्य आचमनी सब प्रदान कर रहे हैं अधरावृत जो हैं उनका ही पान करा करके मधुपर्क प्रदान कर रहे हैं और पर्रह्मण जो हैं वो पर्रह्मण आलिंगन इनके द्वारा ही श्याम सुंदर को भोग भोग जो है वो समर्पित करें तो षोरशोपचार की जो पूजा है वो षोरशोपचार की पूजा वहाँ पर विराजमान पूजा में तो विराज पुण्य वाले लोग नहीं आ रही ये गोल लीलामृत में बिहारी पूजा है हाँ है। हाँ उसमें हाँ, उसुर। हाँ। देखो नेत्रार्थ युगल पाद्य प्रेमाश्रु कटाक्ष सहित देखो पढ़े आप लोग नेत्रार्ध युग ये दोनों नेत्र जो है वो नेत्र के पात्र से प्रेम अश्रु जो है वो प्रेम अश्रु आंखों की छोर पर निकस आए वही क्या है पाद्य श्यामचंद्र को और रोमांक जो है वो रोमांक से प्रश्न निकस रहे हैं वही मानो तुलसी मंजरी सहित श्री अर्घ्य जो है वो अर्घ प्रदान किया जा रहा है तुलसी तुलसी मंजरी सहित जो अर्घ है वो अर्घ प्रदान कर रही है और अपने सौंदर्य शोभा यही है मानो आचमन कराने का जल अपनी शो किशोरी जी के श्रेय से शोभा प्रकट हो रही है और वो शोभा का शाम सुंदर पान कर रहे हैं मानो आचमन कर रहे हैं शोभा का शोभा ही है जल और उसके द्वारा आचमनी प्रदान स्व स्व सौंदर्य शोभा मधजल सौंदर्य शोभा जो वह है वही ही है फिर प्रमोद आनंद समुद्र में ही श्याम सुंदर को अभिषेक करा रही है अब किशोरी जी का दर्शन करके श्याम सुंदर को आनंद आया अपूर्ण रूप से जो एकदम जो आनंद उल्लास जो प्रकट हुआ प्रमोद जो उत्पन्न हुआ जॉय वो जो आनंद जो उत्पन्न हुआ उसमें श्याम सुंदर हरे आनंद में स्नान करानी है तो ये मानो प्यारे को स्नान करानी है तो पहले पाद्य हो गया अर्घ हो गया आचमनी हो गया स्नान हो गया नेत्र में जो आंसू आए वही है पाद्य रोमा जो प्रश्द आए पसीना जो आए वो पसीना ही हो गया अर्घ जो अपना सौंदर्य सौंदर्य रूप ही है जल उसके द्वारा ही श्री श्याम सुंदर को आचमन करा रही है और श्याम सुंदर के हृदय में जो किशोरी के रूप माधुरी का दर्शन करके जो आनंद उत्पन्न हुआ वो आनंद ही स्नान है और उसमें श्याम सुंदर आनंद में स्नान किया और फिर श्री प्रिया जी ने श्याम सुंदर को मधुपर्क समर्पित किया और मधुपर्क में तीन चीज होती है शहद घी और दही ये तीन चीज है तो यहां पर अधर सुधा तो है मधु शहद और हृदय में विराजमान जो स्नेह है वो ये घी तो ये घी घी भी, भी हो गया दही भी हो गया और मधु भी हो गया तो ये बिल्कुल हानिकार्ड और बिल्कुल जो घी वो तीनों मिलकर के मन ये, ये, ये तीन मधुपर्क जो है वो मधुपर्क समर्पित कर रहे हैं अधर सुधा रूपी मधु मंद मुस्कान रूपी दही और स्नेह रूपी स्नेह रूपी घी और इनको देकर के मधुपर्क समर्पित किया अब मधुपर्क के बाद में इसमें हाँ अधर सुधा हो गया मधु शुच स्मृति हो गया दही मन मुस्कान स्मित मंद मुस्कान वो हो गया दही और हृदय में जो स्नेह है वही हो गया घी और इनके द्वारा सुंदर को मानो मधुपर्क समर्पित करेंगे अब मधुपर्क के बाद में फिर क्या किया जाता है पूजा में बोले पूजा में वस्त्र धारण कराई जाती है यहाँ वस्त्र क्या है बोले श्री किशोरी जी के अपूर्व सौंदर्य प्रकट हो रहा है और गौर कांति प्रकट हो रही है उस गौर कांति में ही श्यामचुंदर डूब रहे नुकुंज मंदिर में किशोरी जी श्याम सुंदर के पास में आकर के खड़ी होती हैं तो पास में आकर के खड़ी होती हैं तो गौर कांति इतनी फैलती है वो कि उसमें श्री श्याम सुंदर बीच में डूब जाते हैं तो गौर कांति रूपी वस्त्र में ही गौर कांति ही है वस्त्र वो वस्त्र समर्पित कर रही हैं और उस समय प्रिया जी की अंगकांति में श्याम सुंदर डूबे हुए बिल्कुल ऐसे लगते हैं उसके लिए रसकों ने एक बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया कि गौरबनिया में शाम गजराज डूब गए <laughs> गौरवन में शाम गजराज डूबे ये रसकों की बोली है <laughs> श्याम सुंदर जी है वो एक हाथी है एक एलिफेंट है और वो जैसे किसी नदी में डूब गए हो शाम रंग की तो शाम रूपी गजराज आज कोई सफेद नदी है और उस सफेद नदी में कोई हाथी जैसे डूब गया हो ऐसे ही श्री श्याम सुंदर गौरवन में गौर कांति बन्या में गौर कांति बन्या, बन्या उनमें श्याम गजराज डूब गए <laughs> महाप्रभु का स्वरूप भी वही है तो एक बार तो श्री किशोर जी विराजमान हैं अपनी कुंभ कुंज में श्याम सुंदर आए वो वर्णन कर रहे हैं वो गोम लीलाम में वर्णन कर रहे हैं शाम किशोरी जी अपनी शैया के ऊपर विराजमान है श्रीमद वृंदावन की कांति एकदम सुवर्ण कांति हो रही है उस समय कुंजी की श्याम ने जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही कुछ देर के लिए नीली कांति हुई और नीली कांति होकर के प्रिया के साथ में मिलकर के हरी भी हुई परंतु जैसे ही पास में आए पास में आते ही श्याम की अंग कांति तो अंतर्धान हो गई और गौरकांति गौर कांति गौर में सुंदर की क्रांति डूब गई तो वो उस समय की शो का वर्णन कर रहे हैं कि गौर वन में वनिया कहते हैं नदी की धारा स्ट्रीम और उसमें जैसे शाम गजरा कोई डूब गया हो हाथी डूब गया फ्लड फ्लड फ्लड कहते कहते हैं हाँ हाँ हैं <laughs> जैसे डूब गया, गया। <laughs> वो बस बहुत सुंदर बहुत सुंदर रूपक है बिल्कुल तेज बाढ़ आ रही हो वो जो आ रही हो बाढ़ तो वो वस्त्र हो गया वो वो के के अंग अंग कांति कांति जो है वो अंग ही हो गई अब अब गंध के, अब इसके बाद में के बाद में फिर रोली की जरूरत पड़ती है और रोली अक्षत चंदन क्या है बोले श्री प्रिया जी के बख्शत स्थल के ऊपर विराजमान जो कुंकुम वो कुंकुम ही श्याम सुंदर के लग रही है जिसमें श्री कर रहे हैं एमरस कर रहे हैं उस समय प्रियाजी के अंगराग रूप में जो कुंकुम विराजमान है वक्षस्थल की वो कुंकुम ही शाम सुंदर के गंध गंध समर्पित करते हुए विराजमान है। बलिहारी फिर इसके बाद में मैंने गंध दे दी गंध दे के बाद में फिर पुष्प की जरूरत पड़ेगी अब पुष्प क्या है बोले यहां पर श्री प्रिया जी के नयन कमल जो हैं वो नयन कमल ही पुष्प हैं नेत्र की जो आभा पड़ रही है वही ही पुष्प हैं नेत्रों के द्वारा श्याम सुंदर को अलंकृत कर रही करेंगे एक एक श्याम सुंदर के रूप को निहार रही हैं। <laughs> बिल्कुल जो निहारना गेजिंग <laughs> वो जो है वो केवल वो जो देख रही है उसमें मानो अपने नेत्र रूपी कमल से श्याम सुंदर के प्रत्येक अंग को अलंकृत करती हुई ये सुशोभित तो हो रही है प्रत्येक अंग का दर्शन कर रही है अंग अंग का दर्शन कर रही है नक्शे सिख से, से लेकर के नख तक और मानो प्रत्येक अंग जो है वो प्रत्येक अंग को अपने नेत्र रूपी कमल से जैसे पूजन कर रही है जैसे पूजन में अंग पूजा की जाती हो एक एक पुष्प एक एक को समर्पित किया जाता है एक एक नाम लेकर के एक एक पुष्प का समर्पण करते हैं ऐसे यहां पर अंग पूजा करते हुए नयन के द्वारा ही अंग पूजा करते हुए विराजमान हो रही है बाद में धूप सभाजित तम तो अब धूप कहा है वो धूप का वर्णन कर रहे हैं कि मान तो हो गया अगुर प्रियाजी में जो टेढ़ापन है जो वामता है वो बामता ही तो हो गई अगुर और उत्क है अग्नि और समर्पण निश्वास जो है वो निश्वास उस समय प्रकट हो रही है कभी मान में ओ हूंकारुड़ी टेड़ी होकर के जो मान में हूं कर रही है हूं अब आए हो ऐसे ये जो मान जो है वो मान ही यहाँ पर प्रकट हो रहा है तो मान जो है वो उसमें जो हुंकार वो हुंकार ही मांग ही धूप है तो जो आ, मान और उत्कंठा दोनों ही प्रकट हो गई एक और मांग और दूसरी उत्कंठा तो उत्कंठा रूपी अग्नि में मांग रूपी अगर को झोंक करके उससे जो हूंकार रूपी जो हृदय का भाव निकस रहा है वही मानो धूप है और उस धूप में शाम सुंदर आनंदित हो रहे हैं शाम वो उस धूप को देख करके अब ये धूप जो है वो सर्वदा भोजन की उत्कंठा को बढ़ाने वाला है इसलिए ये एक नियम है कि ठाकुर जी को नैवेद्य या भोग लगाने के पहले धूप आरती की जाती है तो वो भोजन की उत्कंठा को बढ़ाने में धूप सहायक होती है हाँ वो एक एपिटाइजर है <laughs> तो उत्कंठा को भूक भूख की उत्कंठा को बढ़ाने में किसने एक बहुत बड़ा कवि था मैं नाम भूल रहा हूं उसने कहा था कि मुझे दो चीज बड़ी अद्भुत लगती हैं, अंग्रेजी के कवि था बहुत अच्छा कवि था उसने एक बात कही कि एक तो मुझे कलर ग्लास और सेंटर स्टिक्स धूप ये दो चीज जो है वो मुझे किसी अलौकिक लोक में ले जाती है <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> हाँ किस कवि किस कवि कवि की, की भावना है ये कवि ने कहा कि आ, ये दो चीज़ें मुझे आ, आ, किसी भावलोक में ले जाती हैं एक तो धूप और एक माने रंगीन क्लास <laughs> रंगीन क्लास और रविन्द्रनाथ टैगोर विशेष रूप से माने उन्होंने भी माने इस बात को बहुत अपनाया और ये दो चीज़ें उनको बहुत उनके काव्य के साथ में बहुत गहराई के साथ में जुड़ी नहीं गुरुदेव के साथ में गुरुदेव के काव्य के साथ में कि वो एक तो मैंने सेंट्रल डिस्ट्रिक्स ये धूप और ये और एक वो आ, अपने जहां हिमालय में या कोसामी में उन्होंने जहां पर उनका घर है वहां पर भी उन्होंने कांच की खिड़की जो हैं उन खिड़कियों में रंग बिरंगे कांच छोटे छोटे लगा करके और उनसे जो शतरंगी रोशनी आती थी वो उनको बहुत आ, किसी अलौकिक लोक में भावलोक में ले जाती थी वो <laughs> वो वो वो मने, मने, कलर ग्लासेस और <laughs> तो यहां पे बोई, बोई बात है कि मान उत्कंठा इनमें समर्पण करिए अब दीप अब भी क्या है बोले अंग रूपी पात्र में स्नेह रूपी घी डाल करके लज्जा रूपी बत्ती डाल करके बा <laughs> जय और उत्कंठा रूपी ज्वाला प्रकट करके और अपने हृदय का प्रकाशन करती हुई विराजमान अपने हृदय के गोपनीय भाव को प्रकाशित करती हुई विराजमान हो रही हैं किशोरी जी जी वो हो गया तो दीपक के द्वारा जैसे रूप का या अपने हृदय के भाव को प्रकट किया जाता है ऐसे ही यहाँ पर अंग पात्र जो पात्र है तो पॉट जो है वो तो श्रियंग किशोरी का श्रेयंग जो है वो ही तो पात्र हो गया और उसमें स्नेह रूपी घी है वो प्रेम ही घी के रूप में माने। और उसमें लज्जा रूपी जो बत्ती है उसमें वो वो बत्ती है <laughs> कॉटन कॉटन जो डाला हुआ है उसमें वो लज्जारूपी बर्ती बत्ती और उत्कंठारूपी ज्वाला उत्कंठा जो प्यारे को और दर्शन करें और दर्शन करें यह उत्कंठा रूपी ज्वाला और उसमें अपने हृदय के भाव को प्रकट करना यही तात्पर्य है, जैसे दीपक को जलाकर के दीपक की आरती करते हुए निज भाव को भी प्रकट किया जाता है और श्री श्याम सुंदर के सर्वांग का दर्शन करने की उत्कंठा वहां पर प्रकट होती है सर्वांग दर्शन करने की जो उत्कंठा आरती जो है वो आरती का भी मूल तात्पर्य यही है कि हम सर्वांग का पूजन और सर्वांग का दर्शन ये करसकों की एक बोली है कि आरत इनको मिलन की और न आरत कोई इनको मिलने की आरती है अंग अंग का दर्शन करने की आरती माने व्याकुलता है और ना आरत कोई इनको कोई दूसरी आरती नहीं है और आग बार आरत करे ख़सम खिजावे <laughs> भगत सिंह जी की साखी है बोल कोई नहीं बिहार देव जी की है कि कोई आग जला करके आरती करे वो आरती नहीं है तत्वता आरती का तात्पर्य है श्री किशोरी जू या सखीगण जो श्री युगल सरकार को सामने विराजमान करके इनके अंग अंग का दर्शन करके मोहित हो रही हैं ये ही आरती है और इनको ये प्रिया प्रीतम जल्दी से मिलन प्राप्त करें और इनमें एक दूसरे का अंग दर्शन करके सखीगण आरती कर रही है तो प्रिया जी लालजी के अंग का दर्शन करेंगी एक एक अंग का और लालजी प्रिया जी के एक एक अंग का दर्शन करेंगे और श्री लालजी के हृदय में प्रिया से मिलने की उत्कंठा और प्रिया के हृदय में लालजी से मिलने की आरती बढ़ाना यही आरती है उसका उसका जो मूल भाव है युव सरकार के हृदय में आरती को बढ़ाना यह आरती है इसलिए वो आरती केवल नजर उतारना नहीं है वो आंतरिक विधि में आरती करने से अर्चन है या आरती करने से जो नजर लगी है वो नजर उतारने की बात है परंतु तत्वता नज़र उतार ही नहीं जा रही है बल्कि आरती बढ़ाई जा रही है व्याकुलता बढ़ाई जा रही है क्योंकि एक दूसरे के श्री अंग का दर्शन करा के एक दूसरे में उत्कंठा और ज्यादा बढ़ाई जा रही है तो आग आगवार आरत कर खसम खिजावे सोये ये खसम को खिजाने के लिए नहीं है <laughs> बल्कि ये इनकी उत्कंठा जो है वो उत्कंठा को बढ़ा रही है। तो श्री गोविंद में वर्णन कर रहे हैं कि अंग रूपी पात्र में स्नेह रूपी घी डालकर के लज्जा रूपी बत्ती डालकर के उत्कंठा रूपी ज्वाला प्रकट करके और अपने हृदय के भाव को ये कहीं प्रकट कर रही हैं अपने हृदय के भाव का दर्शन करा रही हैं यही आरती है अब इसके बाद में धूप दीप हो गया धूप द्वीप के बाद में नैवेद्य नैवेद्य क्या है बोले अधरा अधरात तो मधु मधु और द्राक्षा है रूपी द्राक्षा माने ये किशमिश और आ, आ, जो है मुनक्का ये <laughs> ये, ये विराजमान है तो अधराम्र्त रूपी, अध मधु और द्राक्षा ये शहद भी हो गए और द्राक्षा भी हो गए द्राक्षा द्राक्षा क्या द्राक्ष मुनक्का शोभा ओठ ओठ की किशोर स्वीटनेस ऑफ लिप्स लिप्स की जो स्वीटनेस है वही नैवेद्य आप नैवेद्य में पकवान होंगे नैवेद्य में मधुर मीठी सामग्री होगी नैवेद्य में द्राक्षा होगी तो यहां पर आ, मेवा जो है मेवा मिश्री समर्पित की जा रही है तो अधरा रूपी द्राक्षा वक्षोज रूपी नारिकल नारिकल और इनका मान सुंदर पाक बना करके मान शर्करा और नारियल इनको मिला करके कोई अपूर्व अमृत केली बना करके और उसको श्री ठाकुर को ये समर्पित कर रही हैं तो श्री मिलन जो है वो मिलन ही जहाँ पर भोग है तो वो अधरामृत रूपी मधु द्राक्षा उनके साथ में बक्सोज स्पर्श वो ही नारिकेल है और उनके नैवेद्य को प्रदान कर रही है अब फिर इसके बाद में भोग के भोग के बाद में अब श्री किशोरी जी समर्पित करेंगे क्या माने मुखशुद्धि मुखवास क्या है बोले यहां पर मुख की जो सुगंध है अधरामृत अधगंध है।, मुख है वो मुखवास उसको समर्पित करेंगे फिर अपने निज प्राण रूपी कपूर और मुस्कान रूपी बत्ती इनको ही आज निर्म करके आरती कर रही हैं प्राण और स्मित इनको ही शाम सुंदर के ऊपर नौछावर कर रही हैं प्राण रूपी कर्पूर और स्मित रूपी वर्तिका इनको कहीं उत्कंठा के साथ में प्रज्वलित करके शाम सुंदर की आरती करती हुई विराजमान है और आरती करने के बाद में फिर नृत्य होगा और स्तुति होगी यहाँ पर नृत्य गाय का हो रहा है बोले भों युगल जो है वही नाच रही हैं ये ठाकुर जी के आगे नृत्य हो रहा है और कंठी जो है वही गायन कर रहे हैं और आभूषण जो हैं वही ही वाद्य बज रहे हैं तो ये संगीत के तीनों भेद हो गए गायन बादन और नृत्य इंस्ट्रूमेंट भी हो गया डांसिंग भी हो गया और गाना भी हो गया तो गायन बादन नृत्य ये संगीत के तौर त्रिक है। तब संगीत भो बो, का जो नाचना है आईब्रो <laughs> तो का तो भो का का जो नाचना है वही हो गया नृत्य और कंठ से गायन कर रही है और आभूषण जो है वो वाद्य बज रहे हैं आभूषण वाद्य बज रहे हैं और इनके द्वारा श्यामचंद्र का ये श्याम चंद्र के सामने मानो नृत्य कर रहे हैं इनका प्रेम ही नृत्य कर रहा है प्रेम रूपी नृत्य की भव भंगिमाओं को प्रकट करती हुई कंठ रूपी गायन करती हुई और वाद्य रूपी आभूषणों को बजाती हुई नृत्य जो है वो नृत्य कर रही है इस प्रकार सभाजित दीपनम अनंग माने कामदेव को दीपित करने वाले श्री श्याम सुंदर उनका सभाजित सभाजन कहते हैं पूजन सभाजन सभाजित माने पूजनी संस्कृत में सभाजित शब्द का अर्थ होता है पूजनी या सभाजन कहती हैं पूजनी तो सभाजितीपनम हृदय में जिसने अनंग को दीपित कर दिया है प्रेम को बढ़ा दिया है उन श्री श्यामचंदर को यह पूजन करती हुई विराजमान तो ये पूजन जो है वो पूजन यहाँ पर सब भाव भावी पूजन है भाव भाव में अनुभाव और भाव यही पूजन होकर के विराजमान श्वेत रोमांच कंप पर ये अश्रु ये ये ही सब अष्ट सात्विक भाव जो है वही पूजन होकर के विराजमान है तो ये आप प्रेम की जो पूजा है वो प्रेम की पूजा ये तो यहां पर तो पूजा दधु प्रणय अवलोकन ये प्रणय अवलोकन जो है वो प्रणय अवलोकन के द्वारा पूजा की जा रही है पूजा करने के लिए कोई उपकरण की जरूरत हो बात नहीं है प्रणय अवलोकन के द्वारा भी पूजा की जा रही है तो धन्य आसम मूड़मती हो अरे सखी ये मूड़मती होने पर भी हरिणीगण परम धन्य हैं जो श्याम सुंदर के रूप से आकर्षित हो गई और नंद नंदन जो सबको आनंदित करने वाले हैं और उपात्य विचित्र वेशम वे कुछ भी धारण कर तब भी उनकी शोभा और ज्यादा बढ़ती है आभूषणों का आभूषण जिनका श्रीअंग है उनके द्वारा बताए गए वेणु रणितम अर्थात वेणु में जो इन्होंने कोई मधुर अस्फुट बोली बोली है वो वेणु गीतम नहीं है वेणु रणितम कहकर के वेणु गीतम और बेणु रणितम में अंतर है रणित में मधुर स्फुट जो बोली है वो मधुर अस्फुट बोली गायन करते हुए जो बेराइमान है उस, आ, आ, उस बोली को जो गायन कर रहे हैं सह कृष्ण सारा पति को संग में लेकर के पूजा करती हैं हाय हम स्पष्ट रूप से गायन करें तब भी पकड़ने में आ जाती हैं परंतु ये शाम सुंदर मधुर रूप में जब गायन कर रहे हैं तो ये हरिणी गण शाम सुंदर के बेरोत को सुनकर के इनके पास में आती हैं और सह कृष्ण सारा यहाँ पर ये प्रकट श्यामचंद्र हमको तो स्पष्ट रूप से बुलाएं तब भी हम नहीं जा पाती हैं और ये कहीं अस्पष्ट रूप में बुलाती हैं तब भी ये हमारे पास में आ हैं और पूजा में दुर्वृषता प्रणयावलोकई प्रणया अवलोकन के द्वारा श्यामचंद्र की पूजा करती है अब प्रणयावलोकई में और धन्या धनिया और प्रणयावलोकई इन दो शब्दों से इनका जो प्रेम है वो प्रेम प्रकट और अपने प्रेम को छिपा करके रखने में यह समर्थ नहीं हुई और हरिणियों के माध्यम से प्रकट हो गया तब अन्य दूसरी गोपी बोली अरे सखी वृंदावन की महिमा का क्या वर्णन किया जाए वृंदावन श्याम सुंदर के आश्रय है हरिणियों की महिमा का क्या वर्णन किया जाए यह हरिणी तो वृंदावन की ब्रिजवासिन है इसलिए यह आकर्षित हो जाए तो कोई आश्रय की बात नहीं है जो ब्रिज की नवासिनी नहीं है परदेशन है ऐसी देवी गण भी यदि मोहित हो जाए तो उसमें आश्चर्य की बात कहा है तो अपने ये मृगीजनों की पूजा के द्वारा जब निज प्रेम प्रकट होने लगा तो उस प्रेम को छिपाने के लिए ये परदेशियों की बात कहने लगी कि बोल अरी कृष्णम निरीक्ष बंतोत्सव रूप शीलो श्री कृष्ण का रूप ऐसा जो देवीगणों को भी आकर्षित कर लेता है तो ब्रजवासनों को आकर्षित करे इसमें आश्चर्य की बात कौन है जय जय श्री राधे हाँ बेणु बंशी में अंतर है बंशी जो है वो आ, कहीं सोने की है वंशी सोने की है जैसे रास में रास में है बंशी और बेणु जो है वो बांस की है ये दोनों में में अंतर है माने एक है आकर्षणी एक है संबोहिनी और तीसरी जो है वो कल एक बंशुली बंशुली बंशुली उसका नाम बंशुली हो गई तो वो माने आकर्षणी जो है वो है उनतीस अंगुल ये ये जो है सं, संबोहिनी जो बंशी है ये है उनतीस अंगुल की और आकर्षणी जो है वो है इकतीस की और दूसरी जो है वो तैतीस की आकर्षणी इकतीस की थर्टी सत्रह और बार है उनतीस उनतीस अंगुल की है ये सम्मोनी सबको मोहित करने वाली उनतीस अंगुल की वंशी सोने की है और बेणू जो है वो बांस की है ये ये वंशी में बेणू का मुरली में ये अंतर मुरली कुछ अलग है मुरली मोरा जो अज्ञान है उसका हरण करने के कारण उसका नाम मुरली है और ये मुरली जो है वो मुरली भी वंशी का ही रूप है और वो सोने की है रास में राश में जो वंशी है वो रास में वंशी सोने वाली है राजबिहारी में जो वंशी है वो सोनिकी है और गोचारण के समय जो वंशी है वो बांस की है मध्यान्ह मिलन में बांस की और सायकाल के समय सोनिकी का टाइम हो गया होगा <laughs> की लक्ष्मी माने चिन्ह लक्ष्म, लक्ष्म, लक्ष्म जो वो चिन, चिन कर, चिन लक्ष्मी जो है वो चिन्ह चिन्ह को प्राप्त कर चिन्ह को कहते हैं लक्ष्मी जो है वो संस्कृत में लक्ष्मी का तत्पर तात्पर्य तत्प चिन्ह तत्प तत्प तो, तो देव की सुत पदों के लक्ष्मी मानी चिन्ह जहां पर विराजमान है और वो चिन्ह से ये शोभा से युक्त होकर के विराजमान ये देव की ये, ये सभा तो आज वो, वो बहुत सुंदर है मन भावनात्मक जो सेवा है <laughs> कोई उपकरण नहीं है केवल भाव के, के द्वारा ही पूजन आ, हो रहा है मानसी सेवा से भावनात्मक सेवा ज्यादा हाँ हाँ बिल्कुल भाव भावनात्मक से बहुत, बहुत लगता है बहुत बढ़िया उपकरण की सेवा की अपेक्षा ये भावनात्मक ने, ने, जो सेवासिक मानसिक बहुत बढ़िया उपकरण की सेवा न होकर के मानसी जो सेवा है वो बहुत बढ़िया आता। से बा। से बा। से बा। है। बारे। बारे तो बारे तो बारे तो तो है। है बहुत बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया और एक हो हाथ में फिर बाद के दूसरा शुरू जैसे आप तो आपको आपको आपको फिट कर देंगे देंगे देंगे करा नहीं क्या जय राधे राधे a donation yeah. so i'm holding <laughs> onto this donation yeah. for one month thinking who should i give it to so and, and i was very much needy for that oh, no so of course money at this time i am uh, just need, some, uh, some, uh, some crisis um, <laughs> uh, i am uh, just a uh, i'm making times, a room uh, for sarjit's family for a room for baby uh um, it so, is so not that much <laughs> yeah, <okay>. something, <laughs> something. <laughs> so so i so, so, uh, and how uh, it will be very much uh, helpful to me and uh, i was when we need for that uh, his, his name be, but, his but, but name is raj rajya okay. ji thank you raj is is indian but he lives in america <laughs> <laughs> so if you can well, bless well, him <laughs> of course so many so many blessings to uh, of shri ratka uh, shriman mohan ji to him it is madan mohan ji ha सो प्लीज प्लीज कन्वे कन्वे इनक्रीज हिस्स भक्ति इन दूट ऑफ श्री कृष्ण वेरी गुड वेरी गुड वेरी मच थैंक्सू फॉर दैट सो मच